हिंदू धर्म पर निबंध मैं एक उपमा दूं, सृष्टा और सृष्टिमानव दो रेखाएं हैं जिनका न आदि है न अंत और जो समानांतर चलती हैं ईश्वर नित्य क्रियाशील विधाता है जिसकी शक्ति से प्रलय पयोधि में से नित्य सह एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं सूर्य सूर्या चंद्रमसुधाता यथा पूर्व कल्पयत अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्येक हिंदू बालक प्रतिदिन करता है यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आँखें बंद करके यदि मैं अपने अस्तित्व मैं मैं मैं को समझने का प्रयत्न करूँ तो मुझमें किस भाव का उदय होता है इस भाव का कि मैं शरीर हूँ तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संघात के सिवा और कुछ नहीं हूँ वेदों की घोषणा है नहीं मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा मैं इस शरीर में विद्यमान हूँ और जब इस शरीर का पतन होगा तब भी मैं विद्यमान रहूँगा ही मेरा एक अतीत भी है आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है क्योंकि सृष्टि का अर्थ है भिन्न भिन्न द्रव्यों का संघात और इस संघात का भविष्य में विघटन अवश्य है अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं उन्हें सुंदर शरीर उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती हैं दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं किसी के हाथ या पाँव नहीं होते तो कोई मूर्ख होते हैं और ये इन किन अपने दुख में जीवन के दिन काटते हैं ऐसा क्यों यदि ये सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किए हों तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया ईश्वर ऐसा पक्षपाती क्यों है फिर ऐसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमान जीवन में दुखी है वे भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे न्यायी और दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत वैषम्य की कोई व्याख्या नहीं करता बल्कि वह तो केवल एक सार्वशक्तिमान पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है अतएव इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है और ये कारण है उसके ही पूर्वानुष्ठित कर्म या मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती यहाँ जड़ और चैतन्य मन सत्ता की दो समान समानांतर रेखाएं हैं यदि जड़ और जड़ के समस्त रूपांतर ही जो कुछ यहाँ है उसके कारण सिद्ध हो सकते तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही न रह जाती पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य विचार का विकास जड़ से हुआ है और यदि कोई दार्शनिक अद्वैतवाद अनिवार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तर्कसंगत है और भौतिक अद्वैतवाद से किसी भी प्रकार कम वांछनीय नहीं परंतु यहाँ इन दोनों की आवश्यकता नहीं है हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता से प्राप्त करता है किंतु ऐसी प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक रूपाकृति है जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है आत्मा की कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां होती हैं जिनकी उत्पत्ति अतीत के कर्म से होती है एक विशेष प्रवृत्ति वाली जीवात्मा योग्यम योग्य न युजते इस नियमानुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करती है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो यह विज्ञान संगत है क्योंकि विज्ञान हर प्रवृत्ति की व्याख्या आदत से करना चाहता है और आदत आवृत्तियों से बनती है अतएव नवजात जीवात्मा की नैसर्गिक आदतों की व्याख्या के लिए आवृत्तियाँ अनिवार्य हो जाती हैं और चूँकि वे प्रस्तुत जीवन में प्राप्त नहीं होती अतः वे पिछले जीवनों से ही आई होंगी